भगवत गीता श्रीमद्भगवीता शक्यय बारा संयमेंद्रियग्राम समबुयु सर्वूत संयम्य सम्य नियम्य संहृत इंद्रियमं इंद्रियसमुद्र सर्वस्ल समबुयर सामतुल बुद्धि यत ते समुद्धय ते ये एवं विधा ते माम प्राप्व माएसवूतहते रहता तथा जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयम करके उन्हें विषयों से रोककर सर्वत्र सब समय सम वाले होते हैं अर्थात इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में जिनकी बुद्धि समान रहती है ऐसे वे समस्त भूतों के हित में तत्पर अक्षरोंपासक मुझे ही प्राप्त करते हैं न ने तो तमाम वक्तव्य किंचितम ते इति ज्ञानी यात्म मे इति ही उत्तम नहि ही भगवत्स्वरूप सता वा वाच्यम उन अक्षर उपासकों के संबंध में ये मुझे प्राप्त होते हैं इस विषय में तो कहना ही क्या है क्योंकि ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ यह पहले ही कहा जा चुका है जो भगवत स्वरूप ही हैं उन संत जनों के विषय में युक्ततम या अयुक्ततम कुछ भी कहना नहीं बन सकता किंतु किंतु क्लेशाधिकरस्तेसा अव्यक्तासक्त अव्यक्ता क्लेशः अधिकतरो यद्यपि हे गतिर्दुखम देहबद्धिवाप्यते क्लेश अकतरो मत्कर्मादिपरा क्लेश अव क्लेश अर अक्षरा परमशी देहागन अव्यक्ता चेतसाम, अव्यक्ति आसक्तम चेतो यम ते अव्यक्ता सक्तचेतस तम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। उनको क्लेश अधिकतर होता है यद्यपि यद्यपि मेरे ही लिए कर्मादि करने में लगे हुए साधकों को भी बहुत क्लेश होता है परंतु जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है उन अक्षर परमार्थ दर्शियों को तो देह देहाभिमान का परित्याग करना पड़ता है इसलिए उन्हें और भी अधिक क्लेश उठाना पड़ता है अभ्यक्ता ही यस्माद् या गति अक्षरात्म का दुखम सा देहवद्धि देहाभिमन वि अवाप्य अतः क्लेश अधिकतर अक्षरोपासका वर्तनम् तद तदउपरिष्टार बक्षा क्योंकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्त गति है वह देहाभिमान युक्त पुरुषों को बड़े कष्ट से प्राप्त होती है तथा उनको अधिकतर क्लेश होता है उन अक्षरों पासकों का जैसा आचार विचार व्यवहार होता है वह आगे अद्वेष्टा इत्यादि श्लोकों से बतलाएंगे ये तु तो सर्वाणी कर्मा मयि सन्य मतपरा अन्य नोगेन मां ध्यान उपासते ये तो सर्वा कर्मा मयि ईश्वरे सन्यस मत्परा अहम परोा ते एव अविद्यमानं अन्य अदंबन विश्व देवम् आत्मान मुक्तवा एव केवलेन योगेन समाधि माँ ध्यायत चिन्तयन्त उपास परंतु जो समस्त कर्मों को मुझे ईश्वर के समर्पण करके मेरे परायण होकर अर्थात मैं ही जिनकी परम गति हूँ ऐसे होकर केवल अनन्य योग से अर्थात विश्वरूप आत्मदेव को छोड़कर जिसमें अन्य अवलंबन नहीं है ऐसे अन्य समाधि योग से ही मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं तषा किम उनका क्या होता है तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागराथ भवाम नचिरा पार्थ मैया वेति चेतसा तषा मदुपासनक अहम ईश्वर समुद्धरता कुत संसार सागरात मृतयुक्त संसारो संसारह, सा एव सागर इव सागरो दुरुत्तरत्वात, तस्मात संसार दुरुतरवा अहम् तेसाम समुदर्ता भवामी न चिरात चिरा कि एव हे पार्थ नयि आवेशेत मयि विश्वरूपे आवेश समाहितम प्रवेश चेतो यशाम ते मई आवेशित चेतस केशाम हे पार्थ मुझ विश्वरूप परमेश्वर में ही जिनका चित्त समाहित है ऐसे केवल एक मुझ परमेश्वर की उपासना में ही लगे हुए उन भक्तों का मैं ईश्वर उद्धार करने वाला होता हूँ किसके उनका उद्धार करते हैं सो कहते हैं कि मृत्युयुक्त संसार समुद्र से मृतयुक्त संसार का नाम मृत्यु संसार है वही पार उतरने में कठिन होने के कारण सागर की भांति सागर हैं उनमें उसमें मैं उनका विलम्ब से नहीं किंतु शीघ्र ही उद्धार कर लेता हूँ यत एव तस्मा जबकि यह बात है तो मय्य मन आध्यस्व मैं बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसी मय्य अतउम न संशय मयी एवं विश्वरूपे ईश्वरे मन संकल्प विकत्त्मक आध्यस्व स्थापय मयि एवं अद्यवसाय कुतिम बुद्धि आध्यस्व निवेशय तू मुझ विश्वरूप ईश्वर में ही अपने संकल्पविक विकल्पात्मक मन को स्थिर कर और मुझ में ही निश्चय करने वाली बुद्धि को स्थिर कर लगा तत ते कि सियादी सुणु उससे तेरा क्या लाभ होगा शोषण निवशिष्यतिवस्य निवत्ति निश्चयन मदात्मना मयि निवास क्यों अतः शरीर पाताद ऊर्धम न संशय संशय अत्र न कर्तव्य इसके पश्चात अर्थात शरीर का पतन होने के उपरांत तू निसंदेह एकात्म भाव से मुझमें ही निवास करेगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है अर्थात इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए अथ चित्तम न सयि मैस्थिरम अभ्यास नथो मा धनंजया अथ एवं यथा अवोचा तथा मै चित्तम मयि स्थिरम अचलम न शक्नो चेत तत पश्चा अभ्यास चित्त एक आलमबने सामने पुनः पुनः स्थापन अभ्यास तत्पूर्वको योगानलक्षण तेनाभन मूप इच्छास्व आम से धनंजया यदि इस प्रकार यानी जैसे मैंने बतलाया है इस तो प्रकार तू मुझ में चित्त को अचल स्थापित नहीं कर सकता तो फिर हे धनंजय तो अभ्यास योग के द्वारा चित्त को सब ओर से खींचकर बारंबार एक अवलंबन में लगाने का नाम अभ्यास है उससे युक्त जो समाधान रूप योग है ऐसे अभ्यास योग के द्वारा मुझ विश्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा कर अभ्यासे मत परमो अभ्यासेसम से मत्कर्मा पर मदर्थम कर्माणी कविम ववाप्यसी अभ्यास असमर्थ असी असक्त असी परमो पदर्थ मदर्थ मदर्थम कर्म मत्कर्म तत्परमो मत्कर्म प्रधान अभ्यास बिना मदर्थम अभी कर्माणि केवलम कुरन सिद्धिम तत्वशुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारे न अपस्य यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने में तत्पर हो मदर्थ कर्म का नाम मदकर्म है कि उसमें तत्पर हो अर्थात मेरे लिए कर्म करने को ही प्रधान समझने वाला हो अभ्यास के बिना केवल मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तो अंतकरण की शुद्धि और ज्ञान योग की द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा अथ ही तदप्यशक्त कर्त मध्योग्रिता ततः ततःतात्म्ब अथ पुनः एक यद मत्कर्म परम्व तत्कर्म कर्त अस आश्रितो मद्योग आश्रित मयि क्रिय कर्मा संसत अठानमें स मद्योग तम आश्रि सनकर्मफल्यागम सर्वण सर्वकर्म फलत्यागम ततः अन कुरु चित्तः यता सनर्थ परंतु यदि तू ऐसा करने में थी अर्थात जैसा ऊपर कहा है तो उस प्रकार मेरे मेरे लिए कर्म करने के पारायण होने में भी असमर्थ है तो फिर मध्योग के आश्रित होकर किए जाने वाले समस्त कर्मों को मुझ में समर्पण करके उनका अनुष्ठान करना मद्योग है उसके आश्रित होकर और संयतात्मा होकर अर्थात वशीभूत मन वाला होकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर